स्वजाते ओम शांति शांति शांति आदरणीय स्वामीजी महाराज वापस्थ्य महानुभावी बहनों बहनो प्रिय ब्रह्मचर्य की चर्चा में कला ने उपासना कैसे करनी चाहिए इस पर विचार क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म वैदिक है अर्थात वेद से प्रतिपादित है वेद से प्रचलित है वेद से उत्पन्न है तो जो वेद कहता है वो हमें पता। एक व्यक्ति एक काम कर रहा है या दूसरे कामों की हम तुलना न ही करें केवल उपासना को ही लें तो बहुत व्यक्ति की जो प्रकार है तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है उनके उपास्य की स्थिति भी अलग है उपासना का प्रकार भी अलग है उपासना का समय भी अलग है उसकी विधि भी अलग है ये क्यों यदि उपास्य बहुत है और विधि अलग है स्थान अलग है संभव है बात ठीक हो और यदि उपास्य एक है और विधि फिर अलग अलग है तो हमारे में संदेह पैदा होता है कि ऐसा क्यों है क्या दोनों ठीक है या दोनों ही गलत है या कोई एक ठीक है या एक गलत है इसका निर्णय निर्णय का और कोई प्रकार इसका निर्णय करने का, का तरीका ही एक है कि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं या जिसकी उपासना करना चाहते हैं उसके उसको यदि आप जानते हैं उसके विषय में जानते हैं फिर आपको ये संदेह नहीं होता कि नहीं हो रही है और नीचे उचित प्रकार से हमारे यहां बहुत सारे लोग तो आज इस देवता की पूजा करते हैं कल दूसरे की करने लगते हैं उनको लगता है कि ये व्यक्ति दूसरे की पूजा करके क्या सफल हुआ है उसकी कल तीसरे की करता है किसी के उपासक बढ़ जाते हैं किसी के घट जाते हैं अपने यहां भगवानों का जो तरीका है कभी बाजार के भाव से चलता है कभी इसका बाजार बढ़ जाता है कभी उसका बढ़ जाता है ऐसा क्यों? तो कारण कारण हो सकते हैं। लेकिन पहला ये है कि इनमें जो भी ऐसा करते जो ऐसा कर रहे हैं उनको उनके उपास्य के विषय में जानकारी नहीं है या गलत और गलत जानकारी होने से कोई कुछ भी गलत कर सकता है गलत तो बहुत तरह का हो सकता है अच्छा तो एक ही तरह का हो सकता है सर्वश्रेष्ठ तो एक ही हो सकता है दूसरा तो हो ही नहीं सकता तो इसलिए वैदिक धर्मियों के लिए आवश्यक है कि उनके उपास्य का उनको पता हो, उपासना करने का प्रयोजन भी पता तो तो हो तो विधि भी पता, तो उपास्य का परिचय हो उपासना की विधि का परिचय हो और उपासना की जो उपासना का जो प्रयोजन है उसका भी और इस बात को समझना अच्छे तरह से जानना इसके लिए जो हमारे शास्त्र बने हुए चाहे वो मूल रूप से वेद हैं या वेद का व्याख्यान है जो मैंने मंत्र आपके सामने प्रस्तुत किया इस मंत्र में इसी समस्या का समाधान है क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हम जिससे व्यवहार कर रहे हैं वो वस्तु है क्या उसका स्वरूप क्या तब मुझे पता लगता है कि मुझे इससे कैसा व्यवहार करना और ये ज्ञान का और व्यवहार का इतना अनिवार्य संबंध है कि आप घर के काम भी यदि बिना जान के करते हैं तो गलत हो जाता है आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपके घर में दो बच्चे हैं एक के लिए कपड़ा लाए दूसरे के लिए नहीं लाए एक के लिए भोजन रखा दूसरे के लिए नहीं रखा एक की व्यवस्था की दूसरे की नहीं ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि आपके घर के कितने सदस्य हैं क्या आवश्यकता है उनका कैसी व्यवस्था करनी जैसी जानकारी है जैसी स्थिति है वैसी छोटी छोटी लिए जानकारी और व्यवस्था का संबंध है तो सोचने की बात यह है कि फिर बड़ी बात में ऐसा क्यों आप को तो घर से निकल कर कहीं जाना ही है तो यदि आपको तो कहां जाना है यह ना पता, कैसे जाना है ये ना पता। साधन का मार्ग का ना पता हो आप कैसे जाएंगे फिर यहां भी तो आप जा ही रहे हो आपकी यात्रा लंबी है बहुत दूर की है तो क्या यहां कहा जाना है किसके पास जाना है क्यों जाना है क्या इन प्रश्नों का उत्तर नहीं होना चाहिए लेकिन अद्भुत बात यह है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों में व्यवस्था की अनिवार्यता जिनके बीच में रहता है व्यवस्थित रहता है जिनके साथ रहता है उनके साथ व्यवस्था के द्वारा साथ साथ साथ साथ रहता रहता रहता है, किंतु तो मैं जिसके साथ सबसे रहता हूं जिसके सबसे अधिक या सदा ही मुझे उसके साथ रहने की व्यवस्था का पता नहीं ऐसा क्यों है कि केवल इसलिए कि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि वास्तव में वो है क्या मुझे लगता है संसार में बहुत सारी चीजें तो वह हरेक के साथ अलग अलग व्यवहार का पता रहता है कि इसके साथ ऐसा करना इसके साथ ऐसा करना किंतु जब उपासना का प्रश्न आता है तो उसको पहचानने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि शायद कोई ठीक बताने वाला नहीं और जहां लिखा है जहां बताया गया है वहां तक हमारी पहुंच और पकड़ नहीं इसलिए कहा है कि आप कुछ भी करो लेकिन वेद को हर समय पढ़ते क्योंकि धर्म ऐसा काम तो है नहीं जो एक में में किसी दिन किया जाता हो सप्ताह सप्ताह चार में करने की आवश्यकता पड़ती हो महीने दो महीने में वार त्योहार की तरह आता हो ये तो अधिक से अधिक समय तक करने का साधन उपाय है जो आपने प्रयोजन की सिद्धि कराता है तो इसलिए इसका परिचय होना इसका ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है संसार में या तो कोई किसी चीज को मानता ही नहीं है एक परिस्थिति यह है कि हम तो कुछ भी, भी मानते नहीं मानते बहुत अच्छे हैं आप नहीं माने कुछ कहते हैं जी इतनी चीजें हैं जो भी है आप सबको ही मानते हैं कुछ कहते हैं नहीं एक को मानते हैं दो को मानते हैं तीन को मानते चार को मानते हैं नहीं मानते हैं इतने सारे प्रश्न हमारे सामने हैं और सारे लोग ऐसे उसी के हिसाब से व्यवहार करते तो हमें कहा खड़ा होना चाहिए हमें से प्रारंभ करना चाहिए हमारी मूल चीज क्या है तो जो भी वैदिक धर्मी है अपने को आर्य कहता है ऋषि दयान का अनुयायी मानता है उसको ये बात जाननी चाहिए कि वो दुनिया को समझता क्या है वो संसार के बारे में जानता क्या है क्योंकि जैसा जी ही जानेगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले ये जानो कि ये जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है इसको यदि तुम बांट के किसी वर्ग में रखो तो कौन सी कौन सी वस्तुओं को किस किस वर्ग में रख सकते हो हम यहां देखते हैं देखने लगते हैं तो बहुत सारे दिखाई देते दे हैं दे। के रूप में बहुत दिखाई देते हैं वर्ग करने लगे तो स्त्री और पुरुष के रूप में दिखाई देते बच्चे और बड़े के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन सबसे कम कौन सा हो सकता है जिससे काम चल जाए न्यून आदि ही जिसमें अधिक से अधिक वस्तुओं का समाज हो सकता है तो हम यहाँ बैठ देखते हैं कि शायद दो दो वर्ग मानने से एक वर्ग ये है जिसको हम चेतन कहते हैं प्राणवान कहते हैं और दूसरी वस्तुओं का वर्ग वो है जो जड़ है जिसे अचेतन कहते हैं दो के बारे में हमें कोई संदेह नहीं इस यज्ञशाला में बैठे हुए आप देखते हैं ये खंबा है ये माण है ये आसन है लगता है होता क्या है कि इन दो के बीच में जो संबंध है वो इन दोनों के होने मात्र से बनता नहीं है हमारा शरीर जड़ है हम चेतन है सामान्य बात लेकिन क्या इस शरीर को हम प्राप्त कर सकते हैं चेतन होने के नाते नहीं कर सकते तो हमारी समस्या ये है कि हमारा संबंध तो जड़ हर वस्तु से है मकान से है किसी वाहन से है किसी वस्तु से है किसी भोजन से है वस्त्र से है लेकिन हम ये देखते हैं कि उसको हम अपने स्तर पर नहीं संबंध बना सकते यदि हम बना सकते तो दो को मानना पर्याप्त हो जाता मूल समस्या ये बना जा कि है नहीं है मैंने कैसे पता चल जाता है कोई वस्तु तो कहीं रखी है और रखने वाले को देखा नहीं है तो कल नहीं की आज है रखी गई है तो किसी न किसी ने रखी होगी मेरी इच्छा और मेरी अनिच्छा पर निर्भर करता है मैं चाहूं तो आऊ तो चाह आज मैं आ मैं नहीं, तो नहीं आऊ मैं स्वतंत्र हूं स्वतंत्र होने से ही पता लगता मैं कर्तृत्व तो वाला हूं मैं करता हूं तो इस दिन इस दुनिया में, में मेरे होने का सबसे बड़ा अस्तित्व है पर सबसे बड़ी पहचान है कि उस काम का मुझे करता होना चाहिए मैं यहां पहुंचू नहीं पहुंचू इसका करता मैं हूं क्योंकि मैं चाहूंगा तो पहुंचू नहीं चाहूंगा तो नहीं पहुंचूंगा ये बात यदि ठीक है कि आप करता हैं हम सब मिलकर करता हैं तो प्रश्न यहां पैदा होता है समस्या यहां उत्पन्न हो रही है क्या इस संसार में मैंने चाहा इसलिए मैं आ गया मेरी इच्छा थी इसलिए मैं हो गया यदि ऐसा है तो फिर तीसरे की आवश्यकता नहीं है तो उसे काम चाहते। सोच कर देखें दो माता पिता ने उत्पन्न किया है क्या उनकी इच्छा से मैं हूं लंगड़ा डोला चाहते थे कम बुद्धि तो वाला चाहते थे कम सुंदर चाहते थे फिर मैं ऐसा क्यों होंगे इसके विस्तार में नहीं चाहेंगे इतना अपने पास समय समस्या हमारे सामने यह है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे रोक देता है तो संसार में मैं देखूं। क्या मैं क्या सब कुछ स्वतंत्रता से कर लेता हूं तो वहां भी कोई आकर मुझे रोक देता नहीं नहीं यहाँ आप नहीं जा सकते ये काम आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब रुकावट यहाँ है तो रुकावट वहां भी होगी रोकने वाला यहाँ है तो रोकने वाला वहां भी होगा तो रोकने वाला यहाँ है और इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाता तो दूसरी जगह भी मेरी इच्छा से कोई काम नहीं हो रहा है तो कोई रोकने वाला होगा मैं मेरा जन्म मेरी इच्छा से नहीं हुआ मैंने स्थान भी मेरी इच्छा से नहीं चुना मेरे माता पिता का चुनाव भी मेरी इच्छा का नहीं है और, तो और मेरे जन्म का समय भी मेरी इच्छा से नहीं है तो फिर फिर मेरे होने का अर्थ क्या हुआ यह मेरी क्या चली मैं किस हर्थ में करता बना यहां तो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं मैं किसको माता पिता चलूं ये मेरे हाथ में नहीं मैं जन्म का स्थान कौन सा चलूं ये मेरे हाथ में नहीं जन्म का समय क्या हो ये मेरे हाथ में नहीं मैं क्या बनू मैं स्त्री बनू या पुरुष बनू क्या मेरे हाथ में है यहां जो पुरुष बना हुआ बैठा है क्या उसकी इच्छा थी कि वो पुरुष बनेगा या कोई स्त्री बनकर बैठा है तो उसकी इच्छा थी कि वो स्त्री बनेगा बना है तो बना है इसमें कुछ भी नहीं सकता। तो जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता वो परिस्थिति है तो फिर कर कौन सकता है तो यदि वो हो रहा है और मैं कर नहीं सकता तो कोई होगा इससे ज्यादा हमें समझने की आवश्यकता क्या है हम जीवन में जीते हैं जीते हुए भी हम जैसा जीना चाहते हैं क्या वैसा जी पाते हैं वहां भी तो रुकावट आ जाती है वहां भी तो बाधा आ है और वो बाधा हमसे हटती नहीं हम विवश हो जाते मैं किसी भी पंडित से जब मिलता हूँ तो उससे एक बात कहता हूँ मैंने कहा मोट की जन्मपद्री की बात तो करता है ना करता है जन्मपद्री बनाता है बनाता है मैंने कहा जन्मपद्री में ये क्यों नहीं लिखता किस है वो भी लिखने का तो दुनिया के आधे जगह तो वैसे ही मिल जाते कहता वो तो नहीं लिख क्यों नहीं लिख इसलिए जो मेरे हाथ में तो जन्म भी मेरे हाथ में नहीं जीवन भी मेरे हाथ में नहीं मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं फिर मेरे हाथ में आए थे क्या मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं कुछ तो है कुछ है और कुछ नहीं है जो है उसका मैं करता हूं और जो नहीं है उसका मैं करता नहीं तो इसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं तो मात्र कहे क्यारा कहता है कि देखो कितने वस्तुओं के मान में सेट तो होने से काम चल सकता है मैं हूं एक ये संसार है कितना तो मुझे दिखाई दे रहा है दो तो में तो मुझे कोई संदेह है है और तीसरे की उपस्थिति मेरे सामने लेकिन उसके काम तो है उसके काम मेरे सामने हर समय है कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं और मेरे जैसे लोग मिलकर नहीं कर सकते तो मुझे उसको जो स्वीकृति देनी पड़ रही है वो मेरे कर्ता ने मुझे स्वीकृति प्रदान की मेरे अस्तित्व को मेरे कर्तित्व ने स्वीकृति प्रदान की तो दूसरे का अस्तित्व तो है और कर्तित्व के साथ है क्योंकि तीसरी जो चीज है उसके अंदर कर्तित्व नहीं है ये बहुत सारी मिट्टी पत्थर हमने लाकर रख दिए होते और ये यजशाला के रूप में बन गए होते ऐसा तो है ये बने हैं तो बदल जाएंगे ये से तो संसार में कर्तृत्व के साथ दो हैं और कर्तव्य के बिना एक तो हमारी समझ में इतना गणित तो आ जाता है और इस गणित को मंत्र क्या कह रहा है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इसमें दो की चर्चा अधिक है अच्छा रोचक तथ्य क्या है तीन विशेष आप याद रख लो तो सुपर्णा सयुजा सखाया इन तीन शब्दों में आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है पहली समस्या का समाधान ये है कि क्या मैं किसी अर्थ में ही अपनी संसार से असंतुष्ट रह सकता हूँ तो वो कहता है कि नहीं मैं भी उतना ही सुंदर हूं जितना दूसरा है और सत्ता के नाते कोई भी मेरे से बड़ा नहीं है और तीनों में कोई भी किसी से बड़ा नहीं है तो यदि बड़पन की बात ही सोची जाए तो इन तीनों में से कोई किसी से बड़ा नहीं है कोई किसी से बाहर का नहीं है जब तीनों ही बराबर के हैं और सदा से हैं तो इसलिए मेरी सत्ता का जो अर्थ है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी कर तो इसलिए वो अपनी जगह पर सुंदर होगा मैं अपनी जगह पर काम हूं द्वार सुपर्ण सुपर्ण बोला है विशेषण दोनों के लिए एक जैसा दिया वो नहीं कहा कि वो तो सुपर्ण है और मेरे पास कुछ टूटे फूटे पं है ऐसा नहीं विशेषता तो है कि ये सयोजा है मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते कभी अलग करते तो क्या होता? अलग करते तो फिर कौन किसके बारे में सोचता जैसे हम अलग हो जाते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करना ही छोड़ देते हैं। जो जितनी दूर चला जाता है वो उतना ही उससे अलग हो जाता है उससे भिन्न हो जाता है उससे दूसरा बन जाता है हम संसार में ऐसे देखते हैं कि साथ भी रहते हैं लेकिन अनुकूल नहीं होते हम घर में ही अनुकूल नहीं हो पाते एक लेखक ने लिखा बोले विवाह क्या होता है बोले दो विरोधी विचार के लोगों को एक जगह बांध देने का नाम दिया बोले क्यों कमरे में एक कहता है खिड़की खोलकर सोना है दूसरा कहता है नहीं बंद करता है एक कहता है पंखा चलाना कहते नहीं नहीं मुझे पंखे की जरूरत लेकिन लेकिन क्या ईश्वर ऐसा है कहता, ना? कहता है सहायता वो सदा मेरा ध्यान ही रखता है मेरे से विपरीत नहीं विपरीत तो मैं चलता हूँ वो नहीं चलता उसके तो एक ही तरह से चाप है वो एक ही तरह से काम करता है क्योंकि मेरे पास विकल्प है अच्छा बुरा मैं कर सकता हूँ वो बुरा कर ही नहीं सकता क्योंकि बुरा होने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो उसके पास नहीं उसके बाद वो योग्यता ही नहीं तो इसलिए वो ये कहता है कि भाई आप यदि ये बात याद रख लें कि वो सुपर्ण है वो सयुज है और वो सखा और रहने का है तो समान वृक्षम समझे वृक्ष का अर्थ शरीर भी होता है वृक्ष का अर्थ भी कर सकते संसार भी कर सकते लेकिन सबसे आसान है आचार्य यात्र कहते हैं वृक्षम शरीरम वृक्ष जो है वो शरीर है तो शरीर में ही तो है दोनों ये शरीर ही तो प्रकृति का है उसे क्या अंतर पड़ता है जिसको समाज का रूपक बनाओ या शरीर का बनाओ तो ये कहता है द्वा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते अंतर कितना है तय्यालम स्वाद्ती इसको इसमें भी बड़ी रोचक जो रहस्य की बात है वो है हम संसार को प्रायः प्राय बुरा मानकर चलने वाले लोगों के के माध्यम से देखते हैं वो सोचते हैं तो कहते नहीं तो लिखा है स्वाद यदि इसमें आकर्षण नहीं होता तो हम इसमें आते ही क्यों इस और हम पढ़ते ही क्यों इसकी इच्छा करते ही क्यों तो कहता नहीं है संसार इतना बेकार भी नहीं है इतना व्यर्थ भी नहीं है जितना कहते हाँ दूसरे से मेरे में इतना ही अंतर है उसको न गाड़ी की जरूरत है न घोड़े की जरूरत है न खाने की जरूरत है न किसी वस्तु की जरूरत है क्यों कि मेरे पास मेरी जो परिस्थिति है उसमें इस सब की आवश्यकता पड़ती है उसे नहीं पड़ती हम हाँ, समझते तो सामान्य रूप से यह है कि संपन्न वो है जिसके पास दस कार है दस मकान है ज्यादा पैसा है लेकिन वास्तव में संपन्न वो होता है जिसे इन चीजों की शायद आवश्यकता इतना चीजों को हम क्या कहते हैं तो कचरा घर में चाहे कितनी भी चीज हो आपके घर में गाड़ी है तो आपने चार गाड़ी बेकारी पड़ जाता है उसे क्या करना है तो चीज होने से अच्छी नहीं होती चीज की आवश्यकता है तो अच्छी है और आवश्यकता नहीं है तो कितनी भी अच्छी हो कितनी भी मूल्यवान हो आप कहते हैं बेकार है तो कूड़ा हटावा क्या देने? तो इस संसार में मुझे तो जिसकी आवश्यकता है उसके लिए तो पूरा है उसके लिए तो आवश्यकता नहीं है ये मेरी आवश्यकता के लिए है तो मंत्र का शब्द देख लीजिए द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया द्वा दोनों कैसे हैं सुपर्ण हैं सयुज हैं सखा है, है। समान वृक्षम परिषद जाके बहुत एक दूसरे से धालमेल धाल, धाल के साथ घुल कर बैठे हैं संसार संसार कितना इतना सा अन्याय एक व्यक्ति में आया है है तो के का उपभोग कर रहा है। दूसरा उसे देख रहा है भला आदमी क्या कर रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है वो देखेगा ना एक भोजन जिसको भू कर भोजन कर रहा है दूसरा देख रहा है बैठा हुआ कि ठीक है कर रहा है गलत होगा बता दी सकता है कि नहीं, नहीं नहीं ये नहीं ये ले लो, ये आई हो ये ये तो दूसरे का काम क्या है तो, ये हम कर तो हमारा जो व्यवहार है किसके साथ कैसा होगा या तो हमारा अपने साथ या हम जैसों के साथ हमारा अपने साथ या हमारे साधनों के साथ हमारा साधनों के साथ या जो व्यवस्था है उसके साथ सारा व्यवहार इन तीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है इसलिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है वो हमारे छात्रों ने निर्णय करके हमको दिया हुआ है और उस निर्णय को ही आप क्या कहते हो उसको आम धर्म कहते हो उसको व्यवस्था कहते हो अब उसको पद्धति कहते हो इसलिए तीनों को जान लो और तीनों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को व्यवस्था को जान लो आपका कोई काम जीवन में कभी गलत होगा ही नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आज का समय हो गया